विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर फख्रुद्दीन मोहम्मद साहब हैं जिनसे हम बात करेंगे और आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है और मैं सबसे पहले उनसे ये जानना चाहूँगा आप अपने बारे में बताइए मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और सोशल एक्टिविटीज़ कम्युनिटी सर्विस में पिछले 40 साल से हम काम करते हैं मैं इसको एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैं सेक्रेटरी हूँ इट स्टैंड्स फॉर मुस्लिम एजुकेशन सोशल एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ केयर और एजुकेशन में काम करती है अंडर प्रिविलेज और अंडर सर्वड एरियाज में पिछले चालीस साल से स्कूल्स और डाइग्नोस्टिक सेंटर्स और हेल्थ कैम्प हम कंडक्ट करते हैं ब्रह्मकुमारी कुमारी ऑर्गेनाइजेशन से मेरा पिछले तकरीबन तीस साल से संबंध है डॉक्टर अशोक मेहता जो टाटा कैंसर हॉस्पिटल के बड़े सर्जन हैं उनकी बेटी और हम मिलकर ब्रह्म कुमारी इसका माउंट ऑबू में जो हॉस्पिटल है उसकी डिज़ाइनिंग किए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस से हॉस्पिटल प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन भी किया था इस हॉस्पिटल को बनाने की सुविधा ली और मुझे उम्मीद है कि आज वो हॉस्पिटल कई मरीजों को सुविधा दे रहा हो मैं बहुत प्रसन्न हूँ ब्रह्मा कुमारी के इस काम से और मैं चाहता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी अपने साथ डिफ़रेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन को ले कम्युनिटी सर्विस करें और आज इस देश में जो मुख्तलिफ़ समस्याएं हैं उसको आसान हल निकालें ख़ास से गरीब लोगों के डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और पिछले 40 सालों से आप इस फील्ड में हैं और बहुत ही अच्छा अनुभव आपके पास है तो जैसे कि हॉस्पिटल की बात अगर हम लोग करते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन या मेडिकल फील्ड में हमारे बीच में चैलेंजेस किस तरह की आती हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताओ आज मेडिकल सर्विसेस खासतौर पर हॉस्पिटल कॉस्ट बहुत ही महंगा हुआ है उसकी वजह यह है कि हम टेक्नोलॉजी का जो उपयोग कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को आवाम तक आम आदमी तक पहुंचाने के लिए काफ़ी खर्चा लगता है वो एक अहम वजह है कि हमको गरीबों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सुविधा देने में मुश्किल हो रही है। अगर ब्रह्मा कुमारी जैसे तनज़ीमें ऑर्गेनाइजेशन मेस्को जैसे ऑर्गेनाइजेशन सामने आएंगे तो हम टेक्नोलॉजी को बगैर कॉम्प्रोमाइज़ करके इन गरीब लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा दे सकते हैं और हम हॉस्पिटल डरी केयर से ज़्यादा प्रिवेंटिव केयर की के तरफ तोजह देने की ज़रूरत है ख़ास तौर से इम्यूनाइेशन है और इन्फेक्श डिजीज को रोकने की कोशिश है फिर लाइफस्टाइल जो चेंजेस न सिर्फ अरबन एरियाज़ में आ रहे बल्कि रूरल एरियाज़ में भी लाइफस्टाइल स्टाइल आ रहे हैं उसका हमको अवेयरनेस और हेल्थ एजुकेशन देने की ज़रूरत है हेल्थ एजुकेशन में सबसे अहम डाइट की जो रिक्वायरमेंट है डाइट के जो तरीक़े पहले हुआ करते थे उसको फिर से हमको अपनाने की ज़रूरत है जो आजकल के जो स्मार्ट फूड थे जिसको हम जंक फूड कहते हैं उससे महफूज रहे क्योंकि इससे सिवाय जिसम का फैट और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के और हार्ट डिजीज़ेस और ब्रेन स्ट्रोक लाने के कोई और फ़ायदा नहीं है तो हमको न सिर्फ बच्चों को इस तलीम देने की ज़रूरत है बल्कि एडल्ट को भी बड़े लोगों को भी इस बात को समझाने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में हेल्दी हैबिट्स कलेक्ट करिए ताकि आप फिजिकली भी फिट रहे और मेडिकली भी फिट रहे जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम जब सर्विस देते हैं तो मेडिकल फील्ड में एक बड़ी दिक्कत आती है कि गरीब व्यक्ति के लिए जो है अच्छी जो टेक्नोलॉजी आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो बहुत ही महंगा हो रहा है सोच के ही व्यक्ति घबरा जाता है तो इन चीज़ों को किस तरह से हम लोग गरीबों तक भी अच्छी टेक्नोलॉजी पहुंचे और उनको भी अच्छा स्वास्थ्य का लाभ मिले ये आपने भावनाएँ व्यक्त की और जैसे कि एन जी ब्रह्मा कुमारीज़ हैं या और कोई एन जी जिनका हॉस्पिटलाइजेशन सर्विस चलता है तो वो लोग इसमें थोड़ा सा अगर मेहनत करते हैं हिम्मत दिखाते हैं तो ये चीज़ें जो है सिवल है जिस तरह से आपने बताया और पिछले 40 सालों से आप जो है इस फील्ड में काम कर रहे हैं काफ़ी अच्छा आपको अनुभव है और मैं चाहूँगा कि हम बहुत ही बेहतर अपना जीवन बनाते हुए लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं आपका एक्सपीरियंस हम सुनना चाहेंगे देखिए सोशल सर्विस आज बहुत ही इम्पोर्टेंट कम्पोनेंट है सिविल सोसाइटी में ख़ास से मेडिकल सर्विसेज और एजुकेशन में। ये दोनों सर्विसेज टेक्नोलॉजी के वजह से महंगी होती जा रही है और न सिर्फ गरीब आदमी बल्कि आम आदमी को भी मुश्किल पेश आती है तो यहाँ पर रोल न सिर्फ एन का है सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का है बल्कि कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपनी सीएसआर के तहत इस पे तोजह देने की ज़रूरत है सिर्फ पैसे से ये काम पूरा नहीं होगा हमको एक ऐसा केडर भी डेवलप करने की ज़रूरत है जो कि सोशल सर्विस की तरफ अपना प्रोफेशनल कैरियर बनाए ताकि इस चैलेंजिंग फील्ड में जो कि कॉरपोरेट से ज़्यादा इसमें हमको प्रोफेशनलिज़म लाना है वो आ सके आज हमारी सोसाइटी में सोशल वर्क एक हॉबी या टाइम पास के तौर पर एक फिलानसफी के तौर पर किया जाता है जबकि ज़रूरत इस बात की है कि इसको प्रोफेशनली हमको मैनेज करने की जरूरत है जब कहीं हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे जो इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ब्रह्म कुमारी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है नेटवर्क है उनको चाहिए कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स कायम करें और ऑन फील्ड ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस देने की ज़रूरत है यंगस्टर्स को और उनको अवेयरनेस लाना है कि ये भी एक कैरियर ऑप्शन हो सकता है जब कहीं हम इसमें चेंज ला सकें डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम समाज में जो हमारी सोशल वर्क या समाज सेवा की हम लोग जब बात करते हैं तो उसको बहुत ही अच्छी तरह से अगर करना हो तो उसके लिए नेचुरली हमें प्रोफेशनल बनना पड़ेगा और जिस तरह के बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी तब जाके हम लोग सोसाइटी को जो है बेहतर काम अपनी तरफ़ से दे सकते हैं और लोगों को भी काफ़ी जो है मदद मिल सकती है लेकिन जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मैं भी कर सकता हूं मैं भी कर सकता हूं ये तो कुछ भी नहीं इस तरह की जो भावनाएं लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ज़रूर कोई एक हाथ काम हम लोग कर लेते हैं लेकिन उसके बाद फिर वो ढीला पड़ जाता है या फिर हम लोग उस तरह से हम कर नहीं पाते इसके पीछे का रीज़न यही है डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि भाई ट्रेनिंग की ज़रूरत है प्रोफेशन लाने की ज़रूरत है सोशल वर्क में समाज सेवा में तब जाके हम बहुत ही अच्छी तरह से अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए इस किताब आपका अच्छा होना चाहिए ताकि आप ट्रांसपेरेंसी हो सच्चाई हो साफ दिल हो ईमानदारी के साथ जब हम लोग करते हैं तो बहुत आगे तक और काफ़ी समय तक हम टिके रह सकते हैं नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है तो डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके आपके अनुभव सुनकर काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो श्रोता इस वक्त सुन रहे इस कार्यक्रम को उन्हें भी अच्छा लग रहा हूँ किसी अनुभवी व्यक्ति से जो बातें हो रही उनके और जाते जाते मैं कहूँगा कि आप अपने परिवार के बारे में अपने बारे में बताएँ मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं, मेरे पिताजी भी मेडिकल डॉक्टर प्रोफेसर रह चुके हैं और मेरी वाइफ गाइनकोलॉजिस्ट है और मेरे चार बच्चे हैं चारों मेडिसिन की हैं और एक बड़ी बहू है वो भी माइक्रोबाइलिस्ट है उसके दो लड़के हमारे हैं हमारे फैमिली में छसठ डॉक्टर्स हैं कजन्स सब मिला कर कोशिश ये होती है कि हमारे बच्चों को और परिवार को प्रोफेशन को एक सर्विस समझ के चलाएँ पैसा तो सभी कमाते हैं यहाँ पर जब आप सर्विस करेंगे पैसा ज़रूरी है कि आपको मिल जाएगा पर पैसे के लिए अगर आप फिरेंगे तो आप वो सर्विस मोटिव मिस करेंगे और जो रेस्पेक्ट और प्रोफेशन की जो नोबिलिटी है उसको खो देंगे हमारे पिताजी और उनकी वालदा हमारी दादी हमें यही संस्कृति दिए हैं कि हमको सर्विस करनी है ख़ास तौर से उन गरीबों के लिए जिसको इन तमाम टेक्नोलॉजी की सुविधा नहीं मिलती है हमारी कोशिश ये है कि मुख्तल अंडर प्रविलेज अंडर सेव्ड एरियाज में हेल्थ कैंप्स करें एजुकेशनल अवेरनेस लाए और कम्यूनिटी को एमपावर करें बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है कि हम लोग डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं लेकिन डॉक्टर साहब की पूरी फैमिली जो है डॉक्टर्स फैमिली है सभी लोग जो है चिकित्सा के फील्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं बहुत ही अच्छा लगा सुन के और जाते जाते मैं कहूंगा कि राजस्थान गुजरात के सभी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज जो आप अपने जीवन में अप्लाई करते हो वो ज़रूर बताइए राजस्थान और गुजरात हिंदुस्तान के ऐसे दो स्टेट्स हैं जहाँ पर कम्युनिटी आपस में मिलजुल के एक इंटीग्रेटेड तौर पे हारमोनी पैदा की है और ये राजस्थान जो मुख्तलिफ राज्यों से जुड़ा है वो राज्य में आवाम का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हिस्सा रहा गुजरात ऐसा शहर है जो ना सिर्फ हिंदुस्तान में मौजूद है बल्कि सारी दुनिया में गुजराती मौजूद है मुसलमानों में मेमन लोग हैं इसमाइलीस है फारसीज में फिर खुद गुजराती अमेरिका में मैं जाते आते रहता हूं वहाँ पटेल और मोटेल को साथ मिलाया जाता है तो बहुत ही इंटरप्राइजिंग कम्युनिटी है और आज हमारे जो प्रधानमंत्री है वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं एक डायरेक्शन कम्युनिटी को दिया जा रहा है उनकी कोशिश ब्लैक मनी को ख़त्म करने की है उसमें हम उनका साथ देते हैं और स्वच्छ भारत का जो अभियान उन्होंने शुरू किया है वो हर मज़हब का एक हिस्सा है जैसा कि हम इंग्लिश में पढ़े क्लिननेस इज़ नेक्स्ट टू कॉर्डलीनेस उसी तरह इस्लाम में जब तक आप साफ और पाकने रहें आप इबादत नहीं कर सकते तो मेरी आप तमाम से यह अपील है कि प्रधानमंत्री के दो योजनाओं पर ख़ास तोजो करें और उनका पूरा आ, सपोर्ट करें ताकि हम एक नए भारत की तरफ नए हिंदुस्तान की तरफ चल सकें डॉक्टर साहब बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया बहुत ही अच्छा लगा और मैं आशा करता हूं कि जो आपने मैसेज दिया वो सभी के लिए है और मैं चाहूंगा ये एक छोटी सी बात अगर हम लोग अपने जीवन में अपना लें स्वच्छता का भी तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है अपने लिए तो करेंगे ही साथ ही साथ हम पूरे देश के लिए भी अपना एक भागीदारी दे सकते हैं हिस्सा बन सकते हैं स्वच्छता अभियान में अपने आप को साबित कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में हम भारत को स्वच्छ सुंदर और साफ देख पाएंगे तो इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि शुरुआत में हमने मेडिकल फील्ड से शुरू की और डॉक्टर साहब खुद आपके साथ बातचीत किया उन्होंने तो सफाई अभियान से अगर हम लोग शुरू करते हैं तो मेरे ख्याल से कुछ समय के बाद अगर इसको हर व्यक्ति अपनाएं तो शायद बीमारियों से भी दूर रह सकता है और डॉक्टर के पास जाने की उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो बहुत ही अच्छा मैसेज आपका रहा डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़कर बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कुराते रहो